दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ एक जीता दूसरा हारा सेनाएं अपने नगरों को लौट गयी बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भांड व चारण रात को वीरता की कहानिया सुनाते थे युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता लुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनिया ढोल से इस तरह सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और धमाधम ढमा की गुंजायमान आवाज होती एक सिया उस क्षेत्र में घूमता था उसने ढोल की आवाज सुनी और सुनते ही वो बड़ा भयभीत हो गया। ऐसी अजीब आवाज बोलते हुए उसने पहले किसी जानवर को नहीं सुना था वह सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है धम ढमा धम छिप छिपकर ढोल को देखता रहता यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे हुए था तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतर गई, हल्की सी ढंग की आवाज भी हुई गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती बड़ ओह तू तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है मुझे तो इससे डरना भी नहीं चाहिए सियार फूक फूक कर कदम रखता ढोल के निकट गया उसे सूघा ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न ही पैर तभी हवा के झोंके से टहनिया ढोल से टकराई और साथ ही ढम आवाज हुई। सियार उछलकर पीछे पीछे रहा। गिरा अब समझ में आया सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला ये तो बाहर का खोल है जीव इस खोल के अंदर है आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो बहुत मोटा ताजा होना चाहिए चर्बी से भरा हुआ शरीर तभी ये की बोली बोलता है अपनी मान में घुसते ही सियार बोला ओ सियारी दावत खाने के लिए तैयार हो जा एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ मैं सियारी पूछने लगी तुम तो उसे मारकर क्यों नहीं ले आए? सियार ने उसे दी क्योंकि मैं तेरी तरह मुरख नहीं हूँ वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से भाग नहीं जाता भला चांद निकलने आरोप दोनों ढोल की ओर गए जब वह निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनिया ढोल पर टकराई और धम धम की आवाज निकली सियारियारी के कान में बोला सुनी तूने उसकी आवाज़ जरा सोच सोच जिसकी आवाज इतनी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दातों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने के लिए जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी सियार बोला होशियार रहना एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकारी को दबोचना है दोनों ने आवाज के साथ अपने अपने हाथ ढोल के भीतर डाल और लगे अंदर टटोलने लेकिन अंदर कुछ हो तो मिले ना? अंदर तो कुछ भी नहीं था एक दूसरे के हाथ ही एक दूसरे की पकड़ में आए और फिर दोनों चिल्लाए हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है और वे दोनों माथा पीट कर रह गए इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शेखी मारने वाले ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी ढोल की पोल वाचक स्वर भारती परिमल